एक समय पहले भैरवी नामक एक बूढ़ी औरत रहती थी। शादी के उम्र आए हुए अपने बेटे के लिए रिश्ते ढूंढने के समय में एक शुभकारी में एक सुंदर सी औरत को देखती है। हम्म, यही मेरी बहू बनेगी। ऐसे अपने आसपास के लोग को खुशी से बोलके उस औरत के माता पिता के पास जाके बात करती है। पति चंद्रशेखर और बेटा विग्नेश को बुला के उस औरत के बारे में बोलती है। माँ, मेरे उस लड़की को देखे बगैर ही तुमने रिश्ता बात कर लिया। बेटा, अगर मुझे एक लड़की इतना पसंद आई कि मैंने उसे सीधा अपना बहु मान लिया, तो तुम्हें समझना पड़ेगा। तुम्हें पक्का वो बहुत पसंद आएगी। ऐसे अपने परिवार के सा� उसपे लट्टू हो जाता है। ऐसे भैरवी, विग्नेश और नैना की शादी करवाती है। शादी होने के बाद पहले दिन ही नैना सुबह उठके खुद सारे काम करना शुरू करती है। सासुमा ये लीजिए कॉफी। ऐसे सास को कॉफी देकर घर पूरा साफ करके नहाके भगवान की पूजा करती है। ये सब देखके भैरवी अपने पति चंद्रशेखर से कहती है, देखा आपने? मेरी बहू कितनी तेजी से सारे काम कर रही है। ये सुनकर चंद्रशेखर वहाँ से हँसते हुए चला जाता है। कुछ देर बाद बहू को ढूंढते हुए भैरवी रसोई घर में जाती है। बहू, खाना बनाना हो गया। आपके ससुर का खाने का समय हो गया। सासुमा की बातें सुन जी सासुमाँ, घर की सफाई करके, नहाके, भगवान की पूजा करके तब खाना पकाऊंगी। हाँ, ये क्या बहु? अभी-अभी तो सारा काम कर लिया तुमने। मुझे कॉफी भेज दिया तुमने। वापस झाडू पकड़ी हो? जाओ, जाके खाना बनाओ। हाँ, मैं तो अभी उठी। सासुमाँ क्यों कह रही है कि मैंने सारे काम कर लिए? क्या मैंने सच जब सोच के पूरा घर देखती है, तो सारा साफ नजर आता है, और पूजा के कमरे में भी दीप जलते दिखता है। मैंने तो सच में सारा काम खत्म कर लिया, ऐसे कैसे भूल गई? हम्म, भुलक्कड़ बुद्धि मेरी, जाके जल्दी से खाना पकाना है, ऐसे सोच के जल्दी से खाना बनाना खत्म करती है। हम्म, क्या मैंने पोहा म दो बार नमक डालती है। अपने सासससुर को खाना लगाने जाती है और खुशी से उन्हें खाना परोसती है। पोहा को मुंह में डालकर नमकीले होने के कारण भैरवी कहती है, ये क्या है नैना? सुबह झाडू करके वापस करने निकली, पोछा मारके वापस मारने गई, दीप जलाके वापस करने गई। अब भी लगता है कि पोहा में � मुझे तुम्हारा समस्या समझ में नहीं आ रहा। ऐसे कहके वहाँ से दो नौपति पत्नी चले जाते हैं। नैना उन्हें उल्टा जवाब नहीं देती है और भुलक्कड़ होने के कारण ये सब भूल भी जाती है। अरे रे, मेरे पति उठ गए होंगे शायद। मुझे उनके लिए कॉफी लेके जाना है। ऐसे अपने पति विग्नेश के लिए तीस मिनट पहले ही तो कॉफ़ी दिया तुमने, वापस क्यों दे रही हो? मैं वापस नहीं पी सकता, जल्दी से टिफ़न लगाओ ना, खा लूँगा। जब नैना अपने पति के लिए टिफ़न लगा रही होती है, तब भैरवी अपने बेटे को जो कुछ पी हुआ बताती है। लगता है कि बहु पे किसी का बुरा नज़र पड़ गया, मैं एक पू हमारे घर में कल एक पूजा रखी है मैंने हमारे आदोस पड़ोस की औरतों को जा के बुलाओ जी माँ जी ऐसे कहती है कि सब को बुला के आएगी सबसे पहले सुगना के घर जाती है सुगना दी कल घर में पूजा रखी है आपको जरूर आना पड़ेगा सासु माँ ने ये कहने के लिए मुझे भेजा वहाँ से वैभवी के घर बुलाने जाती है त अभी मुझे अभी मुझे बस जाके उनको बुलाना होगा ठीक है ऐसे सुगना के घर दोबारा जाती है उसे बुलाने सुगना को ये सब समझ में नहीं आता है और इसकी बात करने वैभवी के घर जाती है ऐसे आसपास के सारे लोग नैना के व्यवहार को देख आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सच्चाई जानने पूजा को भी आते हैं पू नैना को किए हुए काम दोबारा करते देख, सबकी बातें सुनके भैरवी बहुत निराश होती है। पूजा के खत्म हो जाने के बाद बेटे को बुलाके सच कहती है, विग्नेश, नैना को भूल जाने की बीमारी है, इसीलिए वो किए हुए काम दोहराती है। उसके वजह से मैं अपने जान पहचान की लोगों के सामने एक मजाक बन गई हू ऐसे मेरा मजा कुड़ाना मैं सहन नहीं कर पा रही। कुछ तो करना पड़ेगा। माँ, आज के दिन में नैना जैसे सुशील लड़की का मिलना ही बहुत है। वो खाना बना लेती है, अकेले ही घर का सारा काम करती है, आए हुए रिश्तेदारों का अच्छा स्वागत करके उनका ख्याल रखती है, और ऐसे बहुत कुछ। मुझे नैना बहुत अ आप खुद नैना में बदलाव देखेंगी। ऐसे कहके नैना कोई पुस्तक देता है। नैना, आपसे तुम जो भी काम करती हो, इस पुस्तक में लिखके उसे कहीं चिपकाओ। ऐसे तुमे दिखेगा कि कौन-कौन से काम तुमने कर लिया है। और ऐसे ही अगर कुछ दिन तुम करोगे, तो काम वापस नहीं दोहराओगे। और तुम्हारा बीमारी � विग्नेश की बातें मानकर उसके दिए हुए सलाह के पालन करके कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है। भैरवी के आसपास के लोग भी उसका मजाक उड़ाना बंद करके नैना को उसकी सुंदरता, सुशीलता और अच्छाई के लिए बहुत पसंद करते हैं। उसको दूसरे लड़कियों के लिए आदर्श की तरह भी दिखाया जाता है। ऐसे एक � एक समय की बात है, विनायतनगर नामक गांव में २५ साल की एक औरत लीलावती रहती थी। वह अपने दो बेटों और उनके परिवारों के साथ रहती थी। वह एक ही घर में रहते थे। लीलावती को स्वादिष्ट खाने खाने का बहुत शौक था। उसे अच्छे कपड़े पहनने का, आईने में अपने आप को देखने का बहुत शौक था। जब उसके बेटे काम पर निकल जाते, उसकी बहुएं अपने काम में व्यस्त हो जातीं, मगर लीलावती को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, इधर आओ जरा। जी जी माँ बोलिए। अरे क्या तुम मुझे वो गिलास दे सकती हो जिसमें पानी रखा हुआ है? लीलावती बहुत आलसी थी, अपने बाजू में पड वह हर बार ऐसे ही करके किसी ना किसी को बुलाती और उन्हें परेशान करती। उसकी बहूएं उसका कहना तो मान लेती थी, मगर वह भी बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि उसे खाने का बहुत शौक था। जब अच्छा पकवान पकता था, तो वह खुद रसोई घर में जाकर देखना चाहती थी कि क्या पक रहा है। अरे बहू सुनो, तुम फिर जब लीलावती की बहूओं ने खाना बना लिया, तो वह इंतजार करती थी कि वह रसोई से बाहर कब आएंगी। वह रसोई में जाकर सभी पकवान देखती थी, एक-एक करके उन्हें सूंघती थी, और फिर कटोरी में सामान भरकर चुपचाप अपने कमरे में चली जाती थी। भोजन के समय बहूएं पहले सबको खाना परोसती थीं। मगर जब उनकी बारी आती तो खाना कम पड़ जाता था। उन्हें पता ही नहीं था कि खाना कम कैसे पड़ जाता है। कभी-कभी तो उनके पति उन्हें गुस्सा भी करते थे कि क्यों उन्होंने सही मात्रा में खाना नहीं बनाया है? ऐसा देखकर लीलावती मन ही मन खूब हँसती। मगर वह अपने बेटों को कुछ नहीं कहती थी कि व बाजार से कुछ मिठाइयाँ लेकर आए और वो मिठाइयाँ उन्होंने अपने बच्चों के लिए रख दीं लीलावती से तो रुका ही नहीं गया वह अपने पोते-पोतियों के पास आई और मिठाई का डब्बा उनसे ले लिया सुनो बच्चों ये मिठाइयाँ मैं तुम लोगों में बराबरी में बांटूंगी चलो अपनी आंखें बंद करो और अपना हाथ � ऐसा सुनकर बच्चों ने वैसा ही किया जैसे उनकी दादी मां ने कहा। फिर लीलावती ने उस डब्बे में से कुछ मिठाइयाँ चुपचाप अपने पास रख लीं और बाकी की मिठाइयाँ बच्चों को दे दीं। और फिर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। ये ही नहीं, वह तो अपनी बहूओं की साड़ियाँ भी चुराती थीं। जब उसकी बह वह चुपचाप साड़ियाँ ले जाती। उसकी बहुएँ परेशान हो जाती कि ऐसा किसने किया है? उन्हें लगता कि साड़ियाँ कहीं गुम हो गई हैं। माँ जी, आपने मेरी लाल साड़ी देखी क्या? मैं कई समय से ढूँढ रही हूँ, मगर मुझे मिल ही नहीं रही। मैंने उसे सूखने के लिए तार पे डाला था। क्या आपने देखी है? मुझे लगता है वो पड़ोस की राधा ने ऐसा कुछ किया है। कल मैंने वो साड़ी उसके पास देखी थी। हाँ माँ जी, मेरी साड़ी भी गुम चुकी है। हम्म, मुझे लगता है ये राधा का ही काम है। तुम दोनों को उसके पास जा कर बात करनी चाहिए। ऐसा बोलकर उसने अपनी बहुओं को बहकाया। जैसा उनकी सास ने कहा, वह दोनों अपनी पड़ोसी राधा के पास गईं और लड़ने लगीं। राधा की तो कोई गलती ही नहीं थी, और उन्हें लड़ता देख लीलावती दूर से हंसने लगी। <laughs> इनको तो पता ही नहीं चलेगा कि ये मैंने किया है। देखो कैसे लड़झगर रही हैं। लीलावती ऐसे ही अपने परिवार में सब को तंग क फिर एक दिन जब वह खाना खा रही थी, लीलावती को बहुत खुशी हुई ये जानकर कि अगले हफ्ते दशहरा आ रहा है। और वह चाहती थी कि सब लोग नए कपड़े खरीदें। जी माँ, हमें कपड़े खरीदने चाहिए। और हाँ, अभी सासु माँ भी आ रही हैं। तो क्या आप उनके लिए भी कपड़े खरीद लेंगी? वह दशहरा मनाने आ र यह सुनकर लीलावती नाराज हो गई। उसे जलन मच रही थी कि वह क्यों आ रही है? हम्म, आने धो उसे। मुझे पता है यहाँ से उसको कैसे भगाना है? अगली दिन लीलावती अपने कमरे से बाहर आई और उसने अपने बेटों और बहुओं को किसी का इंतजार करते हुए देखा। वह सब वैरांडे में खड़े थे। हे भगवान, देखो! कैसे ये लोग उसका इंतजार कर रहे हैं? क्या इन्होंने मेरा इंतजार ऐसे किया है कभी? हे भगवान! फिर लीलावती के बड़े बेटे की सास वहाँ पधारी और जैसे ही वह अपनी गाड़ी से उतरी, बच्चे भागे दौड़े उनके पास गए। उषपा बच्चों के लिए और बाकी सब के लिए कहीं उपहार लाई थी। वह बच्चों के � और बेटियों के लिए साड़ियाँ लाई थीं। उषपा ने लीलावती को भी एक सुंदर सा बस्ता भी दिया। लीलावती ने वह बस्ता तो कबूल किया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। और फिर बाहर आई। बाहर आकर उसे स्वादिष्ट खाने की सुगंध आई। तो वह सोचने लगी कि बहुत कुछ बना है, मगर उसे जलन भी मच रही थी। इन बहुओं ने मेरे लिए कभी इतने सारे स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं। अभी मैं इनको मजाचकाती हूँ। फिर ऐसा सोचते हुए वह इंतजार करने लगी कि कब उसकी बहुएं रसोई से बाहर आएं। जैसे ही वे दोनों रसोई से बाहर आईं, चुपचाप लीलावती रसोई घर में चली गई। और पकवान में उसने खूब सारी मिर्च डाल दी। फिर जैसे ही सबने खाना शुरू किया, सब लोगों से खाया ही नहीं गया। सबको खूब मिर्च लग रही थी। सब तो पानी के लिए तड़पने लगे। मगर लीलावती ने तो खाने को छुआ तक नहीं था। मगर उसे ऐसा लगा कि सबको शक हो जाएगा कि उसने कुछ गड़बड़ की है। तो वो भी नाटक करने लगी कि उसे भी खूब मिर्ची लगी और पानी के लिए तरसने लगी मगर पुष्पा को शक हुआ पुष्पा ने लीलावती को कुछ ना खाते हुए देख लिया था उसे ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है पुष्पा ने लीलावती पर नजर रखनी शुरू कर दी फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए पुष्पा ने ऐसा देखा कि लीलावती बच और अपनी बहू की साड़ियाँ चुरा कर उस बस्ते में रखती हैं। उसने यह भी देखा कि वह चुपचाप रसोई में जाके सब्जियाँ कटोरी में भरकर चुपचाप अपने कमरे में आ जाती है। इन दस दिनों में पुष्पा को लीलावती के बारे में बहुत कुछ पता चला। फिर एक दिन जब सब लोग घर पर थे, पुष्पा ने सोचा कि ये सही व लीलावती सुनिए क्या आप वो बस्ता ला सकती हैं जो मैंने आपको दिया था मैं आपको वापस लौटा दूँगी फिर ऐसा कहकर पुष्पा झट लीलावती के कमरे में गई लीलावती तो पुष्पा से पहले जाने की कोशिश कर रही थी मगर असफल रही पुष्पा ने वो बस्ता खोला और सब लोग उसके अंदर देखकर हैरान रह गए उसमें क आईना और पैसे थे वह ये सब अपने परिवार वालों से चुराती थी लीलावती तुम्हारे बेटे तुम्हारे बहुएं और तुम्हारे पोता और पोती ये तुम्हारा परिवार है ये किसी और के नहीं है ये तुम्हारा परिवार है लीलावती तुम्हें क्या लगता है कि ये सही कार्य है जो तुम इतने दिनों से कर रही हो माँ आप � इसी कारण से बच्चे हमेशा आपसे परेशान रहते थे। माँ, आपको नहीं लगता कि जब हम काम से घर आते हैं, तो हम थके हुए होते हैं। और आपको ऐसा करने की क्या जरूरत थी, माँ? आप सबके साथ खुशी-खुशी रह सकती हैं। आपने सबको कितना परेशान किया है, माँ? माँ जी, आपने ही हमें राधा के बारे में बताया था। वो मे आपके झूठ की वजह से अब मेरी दोस्ती भी उससे टूट गई है। माँ जी, हमने आपका बहुत ख्याल रखा। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं हमारे साथ? लीलावती को अपने से कम उम्र के लोगों को ऐसा कहते हुए बहुत बुरा लगा। ज्यादा बुरा इसलिए लगा कि वह उसके खुद के परिवार वाले थे। उसे एहसास हुआ कि वह कितना गलत उस दिन से लीलावती अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखती थी। वह अपनी बहूओं का भी खूब ख्याल रखती थी। वह अपनी बहूओं की काम करने में मदद भी करती थी। ऐसा सब देखकर पुष्पा भी बहुत खुश हुई कि उसके रहते-रहते लीलावती का हृदय परिवर्तन हुआ। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने पास मौजूद जिंदगी से संतुष्ट रहना चाहिए। उम्र के साथ हमें अपना व्यवहार भी बदलना चाहिए, नहीं तो इससे हमारे अपनों को चोट पहुंच सकती है। लालची बहू बहुत साल पहले था एक गांव द्वाराकशी नामक, जहां पर बहुत सारे परिवार रहते थे। एक था रामेश्वर का परिवार।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 कोई जरूरी बात बोलने के लिए मुझे भी कोई जरूरी बात बोलनी है आप लोगों से क्या हुआ बेटा हम अलग से रहना चाहते हैं क्या आपने जायदाद का बंटवारा कर दिया है हमारी बीच ये तुम दोनों क्या बोल रहे हो ऐसा सोच भी कैसे सकते हो पिताजी मेरी पत्नी इस घर में बिल्कुल खुश नहीं है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 रामेश्वर ने अपने बेटे को कस के गली से लगा लिया और अपनी पत्नी के पास ले गया उसके बेटे से मिलवाने के लिए अपने बिछडे हुए बेटे को देखकर माँ खुशी से झूम उठी राजू ने पूछा कि उसके भाई किधर है तो माता पिता ने उसको सारी कहानी सुनाई राजू इस मसले को हल करना चाहता था उसने दोनों भाइयों को उनके पिता रामेश्वर ने अपनी पूर्वजों की जायदाद हासिल कर ली है और अब उनके नाम पे करोड़ों की प्रॉपर्टी है पत्र में ये भी लिखा था कि जो भी बेटा अपने माँ बाप से सबसे ज्यादा प्यार आदर और ख्याल रखेगा उसी को ये सारी जायदाद मिलेगी ये पत्र पढ़कर दोनों बहों ने अपने पतियों को वापस घर जा�